नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधु वन नाइन्टी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ ख़ास लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं जब हम उनसे बातें करते हैं तो काफ़ी जो है सीखने को मिलता है हम सभी को काफ़ी नई बातें हम समझ पाते हैं और हर व्यक्ति की अपनी स्पेशलिटी को हम सुनते हैं तो आइए आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है जिनका नाम है अंजना टमके तो आइए आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत ही अच्छे एथलेटिक हैं और चाइना में जो सेकंड यूथ एशियन गेम्स हुआ था उसमें भारत को उन्होंने रिप्रजेंट किया था भारत को रिप्रेजेंट ही नहीं भारत का नाम भी गौरव किया था उसमें चैंपियन बनकर तो आप सभी की तरफ से अंजना ठमके का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सर और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ब्रह्मा कुमारी ने इनवाइट करके रेडियो मधुमन में 90.4 पॉइंट पे बोलने का मौका दिया जी जी जी और अंजना जी कैसे हैं आप आ, मैं अच्छी हूँ सर <laughs> अपने बारे में अपने परिवार के बारे में बताएँ क्योंकि हमारे श्रोता पहली बार आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं जी सर आ, मैं एक आदिवासी इससे बिलोंग करती हूँ मेरे माँ बाप जो है वो खेती बाड़ी करते हैं मेरे पा पिताजी फार्मर है और उस टाइम की जो कंडीशन थी मेरे पिताजी की उस टाइम पे एक बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है एक फार्मर को जो इस लेवल तक मुझे उन्होंने पहुँचा है मेहनत से पहुँचा है उनका मुझे हमेशा से सपोर्ट रहा है हमेशा से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है कि बेटा आपको आगे बढ़ना है आगे बढ़ना है कोशिश करनी है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और एक आदिवासी फैमिली से बिलोंग करते हैं पिताजी फार्मर हैं हमें अच्छा लगा कि किसान की बेटी अगर देश का नाम रोशन करती है तो हम सभी को बहुत गर्व होता है और मैं चाहूँगा कि आपके परिवार में कितने लोग हैं क्या करते हैं मेरे परिवार में चार लोग है आ, मेरे पिताजी है और आ, मेरी मम है जो खेती करते हैं और मेरा एक छोटा भाई है जो इलेवेंथ में पढ़ रहा है और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में अब तक जो आपका सफ़र है जब से आपने स्पोर्ट्स शुरू किया किस तरह से आपका ये सफ़र शुरू हुआ थोड़ा सा बताइए अपने पास स्पोर्ट्स में मैं दो हज़ार ग्यारह में पुणे में नेशनल हुआ था उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी और मुझे इन सब के बारे में नॉलेज नहीं था स्पोर्ट्स के बारे में तब उसके पहले भोसला करके एक यह ग्राउंड भोसला ग्राउंड पे मुझे मैं मतलब मेरा इवेंट था 400 हंड्रेड मीटर्स और वहाँ पे मैं दौड़ रही थी अच्छा और उस टाइम पे दौड़ते समय मेरे पैर में जब शूज नहीं थे मैं नंगे पैर दौड़ रही थी और दौड़ते दौड़ते 600 मीटर था मेरा और 600 मीटर मतलब मैं फर्स्ट आई उसमें और गोल्ड मेडल जीता उस टाइम पर मुझे बहुत खुशी हुई और वहाँ पर एक इंटरनेशनल कोच बैठे थे विजेंद्र सिंह सा और उनकी नज़र मुझ पे ही थी और उन्होंने बोला कि बेटा आप कहाँ से बिलोंग करते हो क्या आप सब घर की इंफॉर्मेशन ली नहीं, नहीं। और मेरे से पूछा गया कि बेटा आप अगर आप नासिक में आए तो आप एक स्टार बन सकते हो आप मेहनत करके आप स्टार बन सकते हो नहीं, नहीं। तो वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई और उसके बाद पुणे में एक नेशनल स्कूल गेम हुई वहाँ पर मेरा फोर हंड्रेड एंड एट हंड्रेड मीटर्स वहाँ दो इवेंट थे उस पर मैंने दो दोनों इवेंट में नेशनल रिकॉर्ड विथ गोल्ड मेडल लिया था क्या बात है? और फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और धीरे धीरे धीरे हर एक नेशनल में पार्टिसिपेट करती गई और हर नेशनल में मेरे दो इवेंट होते थे 400 मीटर 800 मीटर उस दोनों इवेंट पे मुझे गोल्ड मेडल रहते थे और वो एक अलग ही खुशी होती थी <laughs> जी जी उसके बाद फिर आगे सफ़र कैसे पढ़ा आगे सफ़र फिर मैं टेंथ में पढ़ रही थी और उस टाइम पर जितने भी मैंने नेशनल में मेडल लिए थे और उस टाइम पे एक लेटर आया कि बेटा आपका एक सिलेक्शन हुआ है इंटरनेशनल गेम्स के लिए पहले तो मैंने मतलब सोचा भी नहीं था कि मैं एक इंटरनेशनल लेवल तक खेल पाऊँगी लेकिन मेरी मेहनत के वजह से स्ट्रगल की वजह से मैं मुझे इंटरनेशनल का जो मुकाम है वो हासिल हुआ और आ, फिर मेरा चाइना के लिए सिलेक्शन हुआ था सेकेंड यूथ गेम्स उसमें मैंने एट मीटर में भाग लिया था और वहाँ पे मैंने जो पहला राउंड था उसमें मैं राउंड में फर्स्ट थी और उसके बाद मेरे मन में जो था कि मैं इंडिया को मेडल दे पाऊँगी या नहीं लेकिन मैंने खुद पे भरोसा था मेरा और मेरी कोच पे भरोसा था मुझे जो मेहनत की थी मुझे उस पर भरोसा था फिर दूसरे दूसरे दिन मेरा फाइनल का इवेंट था और उस दिन मैं मतलब बहुत टेंशन में थी क्या होगा क्या होगा मुझे देश का आ। तिरंगा ले रहना है वहाँ पे और इवेंट स्टार्ट हुआ और इवेंट के बाद मैं टेंशन में थी लेकिन धीरे धीरे धीरे मैंने अपने मन को ये किया कि मुझे जीतना है हर हालत में देश का नाम रोशन करना है और उस इससे मैं दौड़ी और मैंने गोल्ड मेडल लिया वहाँ पे क्या बात बहुत बढ़िया तो आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं अंजना टमके जी से और उन्होंने सेकेंड यूथ एशियन गेम्स में चाइना में जो है भारत का नाम रोशन किया और उस समय आपकी उम्र क्या थी उस समय मेरी उम्र 16 ईयर थी अच्छा अच्छा चलिए अच्छा। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और उसके बाद किस तरह का फिर आप सफ़र आगे बढ़ा आपका आ, उसके बाद अगस्त में मेरे सेकंड सेकेंड डिशन एशियन गेम्स हुए उसके बाद सप्टेम्बर में मुझे फिर से एक लेटर आया था ये आपका फिर से सिलेक्शन हो गया फर्स्ट एशियन स्कूल ट्रैक एंड फील्ड चैम्पियनशिप में मलेशिया में और उस टाइम पे मैं मुझे मतलब मेरा दो इवेंट थे उस टाइम पे 400 मीटर एंड फोर इंटू फोर में रिले और उस पर भी मैंने भाग लिया था और उसमें भी मुझे 800 मीटर में गोल्ड मेडल था और फोर इंटू फोर हंड्रेड मीटर में मुझे आ, इंडिया टीम को गोल्ड था और उस टाइम पर मुझे आ, इंडिया यानी इंडिया टीम की कैप्टन भी घोषित किया था <laughs> अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग एथलेटिक बनने के लिए किस तरह का जो है ट्रेनिंग आप कर किस तरह का प्रैक्टिस करते थे वो थोड़ा सा बताइए उसके लिए मॉर्निंग से पाँच से सात से आठ के बीच तक हमारी मॉर्निंग की प्रैक्टिस होती थी उसमें हर तरीका का प्रैक्टिस हमें सिखाया जाता था हुँ, हुँ. उसके बाद इवनिंग में पाँच से सात बजे तक हमें प्रैक्टिस सिखाया जाता था, था उसमें भी हर तरीके की एक्सरसाइज सिखाई जाती थी मतलब दिन में छः से सात घंटे हमारी जो आ, प्रैक्टिस चलती प्रैक्टिस चलती थी।, थी और उसके मुझे से हम मतलब हमारी स्ट्रगल दिन ब दिन बढ़ती जाती थी अच्छा उसमें कभी बीमार हो गए या कुछ लग गया ऐसा कुछ नहीं हुआ बीमार बहुत से बार हो गई थी वैसे लेकिन जो मेहनत थी वो मैंने जारी रखी थी अच्छा अच्छा एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि आ, हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होता है सातवीं आठवीं में हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ बनना चाहते हैं तो क्या आपका सपना ये था कि आप स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बनेंगे एक एथलेटिक बनेंगे आ, मेरा कभी सपना तो ये था ना कि मैं मतलब इतना इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच जा, पहुँचाऊँगी मेरा बस नेशनल तक पहुँचना यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी लेकिन मेरे मेहनत ने मेरे स्ट्रगल ने मुझे वहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत सी हेल्प की <laughs> और हर किसी का एक सपना होता है जैसे मैं स्पोर्ट्स में आने के बाद मुझे इतना नॉलेज नहीं था लेकिन धीरे धीरे धीरे नेशनल इंटरनेशनल खेलने के बाद हर मेरा एक सपना बन गया कि मुझे ओलंपिक में मेडल लेना है देश नाम वहाँ रोशन करना है लेकिन बीच में दो के बाद मुझे इंजरी हो गई इंजुरी के बाद मेरे कई साल उसमें गए और प्रैक्टिस भी गई उसमें तो अभी मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस चल रही है और आगे जाते मैं अगले साल होने वाले दोहा में एशियन गेम्स में वहाँ पे देश का प्रतिनिधित्व करना चाहूँगी और मेडल लेना चाहूँगी <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कि एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी बनने के लिए काफ़ी जद्दोजहद मेहनत करनी पड़ती है हार्डवर्क करना पड़ता है और छः छः घंटा अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ इंजरी या छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो तो आती रहती हैं लेकिन अगर कहीं मुश्किल में आ जाती है कहीं बहुत बड़ी बीमारी भी आ जाती है या कुछ इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं जिसके वजह से हमें कुछ बीच में गैप लेना पड़ता है और वही चीज़ इनके साथ भी हुआ लेकिन फिर भी अभी एक नई फ्रेश वापस जो है इनके अंदर वो जुनून है कि अगले साल ये भारत को रिप्रजेंट करके मेडल लेने वाली है तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं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 जोगे तुम वैसा का सार है यही जीवन का सार है जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे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 मग उसकी जोती है जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे है तो है तन मन सात सुरों में है सरगम जो धरती है तो है सागर जल थल है तो है जीवन जीवन है तो है भगवन भगवान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 जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। नमस्कार भाई और बहनों नाइन्टी पॉइंट फोर एफ रेडियो मधुबन पे हूँ अबू मलिक सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं अंजना ठमके के साथ और एथलेटिक होने के नाते काफ़ी जो मेडल्स हैं उनको मिला है नेशनल इंटरनेशनल सभी गेम्स के बारे में उन्होंने बताया और एक बहुत ही अच्छी बात लगी कि आदिवासी परिवार में पली बड़ी होने के बावजूद भी उन्होंने एक मुकाम हासिल किया जो सभी का सपना होता है तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है आपके अंदर और आपके पिताजी फार्मर हैं खेती करते हैं लेकिन आपको इस मुकाम पे पहुंचाने का जो सपोर्ट है उन्होंने दिया उनको सलाम है आज के हमारे जो यूथ है, अगर वो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में अपना करियर करना चाहें तो किस तरह से उनकी शुरुआत होनी चाहिए किस तरह की क्वालिटीज़ उनके अंदर होनी चाहिए तो वो इसमें आ सकते हैं स्पोर्ट्स uh, करना है तो उसके लिए जो सपोर्ट चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एक एथलीट के लिए कि किस तरह का उनको सपोर्ट दिया जाए तो वो एक ज़रूरी है सपोर्ट माना किस तरह का सपोर्ट हम दे उनको सपोर्ट यानी जो एथलीट को जो जो चीज़ें चाहिए एक ट्रेनिंग uh, का जो एक ग्राउंड चाहिए पर्टिकुलरली uh, जो uh, सब uh, चीज़ें चाहिए वो एक अगर एथलीट को मिलता है तो एथलीट को मतलब और एक आ, मुकाम हासिल करने का एक मौका मिलता है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया अर्शकर्ता हमारे सभी दोस्त अब सुन रहे हैं विशेष मुलाकात और अंजना ठमके जी की बातें सुन रहे हैं आप तो अगर स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं तो आपको छोटा एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है वो अपने माता पिता से भी ले सकते हैं या किसी कोच के ज़रिए भी आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं उनका सपोर्ट ले सकते हैं तो इसमें कुछ अगर कोच वगैरह करना चाहते हैं या फिर किसी क्लब के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होती हैं उसके लिए तो खुद में जो ये है जो स्ट्रेंथ है जो अपनी शक्ति है उसको दिखाना चाहिए कि आपने अंदर किस किस क्वालिटी है हम्म हम्म तो वो अगर मैं 16 साल की उम्र में अगर मैं मेडल ले सकती हूँ तो आप सभी ले सकते हैं उसके लिए पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है जो लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है फिर वो एक आगे जा हमें एक सीख मिलती है और मेहनत अगर की तो हम हर हासिल मुकाम पा सकते हैं, हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमको अपने आप को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा छोटे नेशनल लेवल पर <laughs> तब जाके फिर बड़े लेवल पे जाने का मौका मिलेगा या अपने स्कूल लेवल पे भी हम लोग इस तरह के एक्टिविटीज़ करके दिखा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको अपनी जज्बा या अपना स्ट्रेंथ को किसी न किसी स्टेज पर प्रजेंट करना होगा तब जाके हमको आगे के मुकाम्स मिलते जाएंगे चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है एक और बात मैं पूछना चाहूँगा हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं और हम किसी न किसी एक व्यक्ति को आदर्श मानते हैं तो आप अपने जीवन में किनें आदर्श मानते हैं और क्यों मानते मैं अपने जीवन में पीटी ऊषा मैम को आदर्श मानती थी जो एक आ, इंडिया की बहुत आ, गोल्डन गन उनको माना जाता है जी उन्होंने उनके करियर में बहुत से स्ट्रगल पाए बहुत स्ट्रगल करके इतना मुकाम हासिल किया है और उसके बाद कविता राउत थी जो हमारे मेरे ग्राउंड से बिलोंग करती थी और मेरे कोच जो थे सिंह सर उनकी पहली इंटरनेशनल स्टूडेंट थी तो वो मेरे दो आइडल थे जिनको देख के मुझे लगता था कि मैं भी इनके जैसे बनना चाहूँगी इनके जैसे भी कुछ करना चाहूँगी <laughs> <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और पीटी उषा के बारे में जैसे कि आपने कहा वो आपके आदर्श हैं तो उनके बारे में कुछ बातें बताइए उनके बारे में वो एक बहुत अच्छे तरह से मतलब इंसान है मैं उनको 2015 में मिली थी उस टाइम पे और उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि बेटा आप अच्छी प्रैक्टिस करो आपको जिस भी सपोर्ट की ज़रूरत करेंगे हम सब आप साथ हैं हमें ओलम्पिक में मेडल चाहिए तो आप बस मेहनत करते रहिए हम आप हम सब आपके साथ हैं और बहुत अच्छी सी बातें हुई उनसे साथ एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि अब इन फ्यूचर आप जो मेडल्स वग़ैरह भारत के लिए लेना चाहते हैं एक अपना पहचान अलग सा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए किस तरह की आपका प्रिपरेशन है किस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं उसके लिए मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम की मेरी जो प्रैक्टिस है वो चल रही है और उसके बाद एजुकेशन भी मैं करती हूँ तो वो सब एडजस्ट करके अभी जो भी अच्छा होगा वो हो, करूँगी उसके लिए मैं अभी दिन में छः से सात घंटे प्रैक्टिस कर रही हूँ और जल्दी आने वाले कंपटीशन में मैं देश को फिर से मेडल देने का देने की कोशिश करूँगी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और जाते जाते मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं सबसे ज़्यादा जैसे कि हम लोग कुछ दो चीज़ों को याद रखते हैं एक आपने कुछ फतेह किया है वो चीज़ें आपको याद रह जाती हैं एक जहां आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आई है तो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल या संघर्ष वाला जो समय है उसके बारे में बताएं संघर्ष तो मतलब हर हर किसी के जीवन में होता है संघर्ष करना और संघर्ष के बाद ही हम जीत हासिल कर सकते हैं तो मेरे जो कोच है विजेंद्र सिंह साहब उन्होंने हमेशा कहा है कि बेटा मेहनत करो आप जितनी मेहनत करूँगी उतना फ़ायदा में आपको आगे होगा और जब हम ग्राउंड पे रहते हैं जो जिस टाइम पे हमारा इवेंट चालू रहता है उस टाइम पे सर ने ये कहा है कि हमें मेडल मिले या ना मिले लेकिन हम हमारी जो रेस है वो रेस कभी छोड़ने की नहीं हम हमारा चाहे फर्स्ट नंबर आए सेकेंड थर्ड या कुछ भी आए लेकिन जो रेस है वो छोड़ने की नहीं है हमें आखिर तक जो रेस है वो कंप्लीट करनी है हमें ये एक सीख मुझे बहुत अच्छी लगती है सर की नहीं जो संघर्ष वाला लाइफ की जो एक कहीं कही ना कहीं हम लोग एक मुश्किल दौर पे गुजरते हैं जैसे आपको लगता है ना ये हो जाता ये हो जाता अच्छा आ, उस टाइम पे अभी आ, हम तो बस मेहनत करते रहते हैं और हमारे मेहनत का मेहनत जो है फिर वो हमारे मेडल से रंग लाती है लेकिन कई बार ऐसा होता है कई मुश्किलें आ जाती है जैसे फाइनल फाइनेंशियली कंडीशन होती है और सपोर्ट जो नहीं मिलता तो हम लोग वो कर नहीं पाते अगर वो अगर सपोर्ट मिल मिलेगा हमें आगे तो हम देश को और भी मेडल देंगे <laughs> वैसे बताया जाता है कि स्पोर्ट्स परसेंट को जो है फाउंडेशन के द्वारा सपोर्ट किया जाता है तो अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मुश्किल आती है मुश्किल आती है, है <laughs> तो सबसे पहले आपको जो है फाउंडेशन जिन्होंने हेल्प किया आपको सपोर्ट किया उनके बारे में बताइ सबसे पहले मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी जो थी आ, वो सपोर्ट कर रहे थे जिनमें जिन्होंने ट्वेल्थ तो जो बच्चे है अडोप्ट किए थे और उनको ईयरली ट्वेंटी फाइव सपोर्ट uh, हो रहा था uh, उसमें सब डाइटिंग का था uh, सब uh, जो मॉर्निंग इवनिंग उसके बाद जो केटी मिलती थी जो सपोर्ट मिलता था उसके बाद uh, कई सारी कंपनियाँ जुड़ गई थी 2013 में जैसे कि ओ एंग्लियन जी सी इंग्लैंड जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था और उनका सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहा लेकिन 2013 के बाद इंजुरी के बाद मुझे आज... देखा जाए तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया नहीं और उसके वजह से कई सारी मुश्किलें आ गई मेरे लाइफ में लेकिन मैंने डट के सामना किया हर एक सिचुएशन का तो मेरा मेरी जो मेहनत है मैं वो कर रही हूँ और अगर और सपोर्ट मिल जाए तो जल्द से जल्द देश को मेडल दिलाऊंगी अच्छा जब आपका इंजरी हुआ वहाँ पर आपने किसी को सपोर्ट के लिए बोला नहीं अप्रोच नहीं किया सपोर्ट के लिए तब मुझे आ, आ, इंग्लैंड मेडल हैंड जो कंपनी थी वो सपोर्ट कर रही थी और उस टाइम पे जो मेरी इंजरी थी गवर्नमेंट की वो दिन ब दिन बढ़ती गई अच्छा अच्छा उसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला था और उसके बाद एक दो साल लगे लग गए उसमें और उसके लिए उसके बाद फिर मैंने रिकवर किया हाँ, और कॉम्पिटिशन में भाग लिया लेकिन उस टाइम पर सपोर्ट इतना नहीं था फिर और फिर नेशनल तक में पहुँच गई थी और उसके बाद फिर से इंजरी हो गई थी अच्छा अच्छा तो उसके बाद जो अभी एक साल फिर से मेरा गैप रहा अभी मैं फिर से मेहनत कर रही हूं और और अगर जो लोगों का सपोर्ट मिलेगा मुझे तो मैं जल्द से जल्द मेडल दिलाने की कोशिश करूंगी <laughs> एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि आप ब्रह्म ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं कुछ लोगों ने कुछ समय से या जो ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है और स्पिरिचुअलिटी एंड प्लस स्पोर्ट्स जिसको कहेंगे हम लोग हम खेलने वाले तो क्या स्पिरिचुअलिटी स्पोर्ट्समैन को किस तरह से हेल्प देती है जो वो जो उनकी जो सीख है मेडिटेशन मेडिटेशन एक स्पोर्ट्स वालों को बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मेडिटेशन हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिससे हम को मेडिटेशन मतलब सक्सेस ही होता है हमारे जीवन का अगर उसके जो लेसन से वो अगर हमने किए प्रॉपरली तो हमें उसका आगे जाके बहुत फायदा होता है हमारे अंदर की जो शिक शक्ति है वो हम अपने काम के द्वारा हम दिखा सकते हैं और उसके लिए आज मुझे ब्रह्मा कुमारीज ने यहाँ पे इन्वाइट किया है दो दिन भी मुझे बहुत सा सीखने को मिला है अनुभव आया है हुँ हुँ. और आगे जाके मुझे इसका और एक फायदा होगा बहुत ज़्यादा फायदा होगा <laughs> अच्छा इन दो दिनों में आपने जो बहुत सारी चीजें आपको मिली होगी लेकिन जो सबसे अच्छी बात लगी आपको उसके बारे में बताइए। सबसे अच्छी बात बात जो है यहाँ पे हर एक मतलब हर कोई इंसान अपने अपना काम कर रहा है अपना अपने देश के लिए कर रहा है इधर सब कर रहा है और यहाँ का जो वातावरण है वो एक बहुत शांत वातावरण है तो इसका बहुत हमें फ़ायदा होता है और <laughs> चलिए अंजना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटी या कोई भी व्यक्ति हो उसको मेडिटेशन जो है बहुत ही अच्छी तरह से उसका मनोबल बढ़ाता है सपोर्ट करता है और इन चीज़ों को आपने दो दिन में सीखा समझा और यहाँ का वातावरण आपको बहुत अच्छा लग रहा है और सभी जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं या जो भी सेवा दे रहे हैं उन सभी को मिलकर भी आपको अच्छा लग रहा है तो जाते जाते मैं कहूंगा कि हमारे सभी श्रोताओं को जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं राजस्थान गुजरात और इंटरनेट पे बहुत सारे लोग तो उन सभी के लिए क्या बताना चाहेंगे आप उन सभी के लिए मैं यही बताना चाहूंगा कि आप जो भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं चाहे स्पोर्ट्स हो मेडिकल हो इंजीनियरिंग हो हर कोई हर क्षेत्र होता है उसमें आप डटके मेहनत करो आपको आपकी मेहनत से जो मुकाम हासिल होगा वो होगा क्योंकि ये मेहनत एक ऐसा हमारे ज़िंदगी का पढ़ा है जो हमने अगर की नहीं तो हम कुछ हासिल नहीं कर सकते नहीं, लेकिन मेहनत किया तो हमें जिंदगी में बहुत से अपर्चिट आएगी जो हमारे हमारी जिंदगी बना देगी क्या जी अंजना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही प्यारा सा जो संदेश है आपके शब्दों में छिपा था हार्डवर्क को कोई अल्टरनेट नहीं है हार्डवर्क हार्डवर्क जितना हम लोग करेंगे मेहनत जितना हम लोग करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिलेंगे जिसमें हम लोग सक्सेस बनेंगे तो चलिए आज के इस शो में आप हमारे साथ जुड़ें और बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया एंड थैंक यू सो मच एंड आपको बहुत सारी शुभकामनाएं ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर थैंक यू सर चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहें रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खम्मा खमा सा सुनते रहो मुस्कुर आते रहो